हेत्वाभाों का लक्षण यानी असद हेतु वगैरह जो चल से चल रही है ना वो इसमें आता है ये पुस्तक जिसमें सतसठ पृष्ठ से और व्याप्यत्व सिद्ध नाम का जो हेत्वाभाष बताया वो आता है यानी व्याप्यत्वा सिद्धि की आशंका कर रहा है ना सोपाधिक हेतु बता रहे हैं वो इसमें आता है सतहत्तर नंबर पृष्ठ पर इस पुस्तक में है व्याप्यवासिदिम लक्ष्य तीसोपाधिको हेतु इत्यादि से तो ये सब इतना पढ़ेंगे ना सतहत्तर नंबर पृष्ठ पर तक जाएंगे इसमें सतहत्तर अठहत्तर तो लगभग जो है ना ये ये चलता है ऐसे तो बयासी पृष्ठ तक कहाँ से सतसठ पृष्ठ से बयासी पृष्ठ कितने हुए सत्रह सतसठ हाँ बयासी एट्टी टू हाँ सोलह होने चाहिए ना तो सोलह ही तो कहा मैंने सोलह तो सोलह पृष्ठों में ये सदहेतु असद हेतु की चर्चा है असद हेतुओं की चर्चा है उससे पहले सदहेतुओं की चर्चा हुई ये सोलह पृष्ठ पढ़ने पढ़ने पर अनुमान में कौन से हेतु सदहेतु हैं कौन से असद हेतु हैं और असद हेतु में भी कौन सा पांच प्रकार हैं तो कौन से प्रकार में आने वाला असद हेतु है ये सब समझ में आएगा जो कार्य का में देख रहे हैं ना बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत उपकार है इस तर्क संग्रह का पढ़ते समय कोई भी छोटा ग्रंथ पढ़ते समय लघु सिद्धांत कौमदी और तर्क संग्रह पढ़ते समय तो लगता है कि ये क्या है लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर अच्छी तरह से प्रवेश करने के लिए इन्हीं दो ग्रंथों की अच्छी यदि तैयारी है लघु सिद्धांत कौमुदी और तर्क संग्रह तो सरलता से समझ में आएंगे मांडू के कारिका भाष्य आनंदगिरि टीका बहुत कठिन माना जाता है कारिका को लेकिन सरल हो जाएगा ये पढ़ने पर इसमें युक्तिया ही तो सब दी हुई है ऐसे ब्रह्म सूत्र भी बहुत सरल हो जाता है जिनको तर्क संग्रह और लघु सिद्धांत कौमु बुद्धि में अच्छी तरह से बैठी हुई है यानी तैयार होनी चाहिए हमेशा हर एक प्रकरण बुद्धि में कोर्ट में जिसके बुद्धि में संविधान नियम सब के सब विद्यमान है तो तुरंत कोई पू विरोधी पक्ष का वकील तर्क देता है संविधान में तो उसका विपरीत तर्क दे देता है नए पक्ष का वकील अर्ज जिसको संविधान का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है एक बार पढ़ करके बुद्धि में लिया नहीं पुस्तक में रख लिया तो वो नहीं कर पाएगा बहस जब होती है उस समय तो बहस करते समय तो बुद्धि में जो जो है वो न काम आएगा ऐसे ग्रंथ पढ़ते समय कोई भी ग्रंथ ये सब बातें आती हैं तो हम लोग उद्देश्य ग्रंथ को पूरा कर चुके हैं और बाकी हैं लक्षण ग्रंथ शुरू होना अब लक्षण ग्रंथ का प्रारंभ होना है ना आज तो लक्षण ग्रंथ में सबसे पहले द्रव्य का लक्षण करेंगे द्रव्य सामान्य लक्षण तो बता दिया था गुणवत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम सामान्य का मतलब सभी द्रव्य में रहने वाला जो जितने द्रव्य हैं उन सब में रहे और द्रव्य को छोड़ करके बाकी किसी में न रहे, उसे सामान्य लक्षण कहा जाएगा वह द्रव्य सामान्य लक्षण बताया गया था गुणवत्व समवाय न गुणवत्व द्रव्य सामान्यस्य लक्षणम तो समवाय सम्बन्ध से जिसमें गुण रहते हैं वह द्रव्य है उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा समय न गुणवत्व उसे गुणवान कहा जाएगा जिसमें समय समय से गुण रहता है वो है गुणवान और उसमें रहने वाला धर्म है गुणवत्व ये ऐसा असाधारण धर्म है कि जो नव द्रव्य में रहता है नौ द्रव्य में से ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जिसमें गुण न हो 24 गुणों में से एक भी गुण न हो ऐसा कोई निर्गुण द्रव्य बता दो कहेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा द्रव्य निर्गुण होता ही नहीं है सगुण ही होता है वैशेषिकों के मत में इसलिए निर्गुण द्रव्य बताओ नौ द्रव्य में से ऐसा कोई प्रश्न करें तो कौन सा द्रव्य बताओगे कोई द्रव्य होता ही नहीं निर्गुण सगुणी होता है इसलिए कह सकते उत्तर देने लायक प्रश्न नहीं है निर्गुण द्रव्य बताओ जिसमें कोई गुण नहीं रहता है ऐसा द्रव्य ये भटकाने वाला प्रश्न है और जिसके ठीक से जानकारी द्रव्य की नहीं है तो वो तो कोई एक आद द्रव्य बताएगा तो पकड़ में आएगा ना कि ये तो जानकार नहीं है न्यायशास्त्र का न्यायशास्त्र में कोई निर्गुण द्रव्य होता ही नहीं है कोई ना कोई द्रव्य उसमें द्रव्य में कोई ना कोई गुण रहता ही रहता है निर्गुण होता ही नहीं है द्रव्य लेकिन ये होता है अव्याप्ति दो प्रकार से होती है एक देशतः अव्याप्ति और एक कालतः अव्याप्ति तो दैशिक अव्याप्ति तो गुणवत्व लक्षण में नहीं है अभ्याप्ति कहते हैं लक्ष्य का लक्षण में न रहना लक्ष्य के कुछ भाग में न रहना तो दैशिक अभ्याप्ति हो जाएगी जैसे गौ का शुक्लत्व धर्म शुक्लत्व धर्म को लक्षण बताएंगे तो शुक्ल गौ में तो रहेगा और लाल गाय में वो कभी भी नहीं रहेगा तो ए, एक देश हुआ लाल गाय उसमें शुक्लत्व नहीं रह रहा है तो हमेशा ही नहीं रहेगा लाल गाय सफेद थोड़ी होगी तो उसमें जो है शुक्लत्व का दैशिक अव्याप्ति है शुक्लत्व लक्षण की वो हमेशा रहेगी और कुछ कालिक अभ्याप्ति होती है का मतलब सर्वत्र गुणवत्व तो रहेगा रहेगा द्रव्य में लेकिन कुछ क्षण के लिए द्रव्य निर्गुण भी होता है तो कालिक अभ्याप्ति नाम का दोष आता है ये गुणवत्व लक्षण में दैशिक अभ्याप्ति तो नहीं आएगी कालिक अभ्याप्ति कालिक अभ्याप्ति का अर्थ है रहेगा तो सब में लेकिन एक क्षण के लिए न रहे तो उतने क्षण के लिए तो निर्गुण रहा एक क्षण के लिए द्रव्य इसलिए कोई जाकर के आपको पूछेगा कि निर्गुण द्रव्य बताओ तो आप कहोगे कि निर्गुण द्रव्य होता ही नहीं सगुण ही होता है तो देश के दृष्टि से तो ठीक कहा दैशिक तो नहीं होती सब में ही रहता है गुण लेकिन कुछ समय के लिए एक क्षण के लिए गुण को द्रव्य को निर्गुण भी माना जाता है किस क्षण के लिए तो उत्पन्न उत्पत्ति क्षण में कार्यरूप जो द्रव्य है उसे निर्गुण माना गया है उत्पत्ति क्षण में कार्य रूप द्रव्य को निर्गुण माना जाता है फिर दूसरे क्षण में वह सगुण हो जाता है लेकिन एक क्षण के लिए निर्गुण रहता है ऐसा उनका एक नियम है तार्किकों का उत्पन्नम क्षण द्रव्यम निर्गुण निष्क्रियती ये नियम नि उपन्व्य निर्गुण उत्पन्न द्रव्य क्षण निर्गुण निष्क्रिय उत्पन्न द्रव्य हाँ। क्रिया निर्गुण निष्क्रिषति को तो एक क्षण के लिए वो कर्म उसमें क्रिया भी नहीं होती और गुण भी नहीं होता कार्य द्रव्य में ऐसा वे क्यों मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि अवयों के गुणों से अवयवी द्रव्य के गुण उत्पन्न होते हैं अवयवी द्रव्य के गुण के प्रति असमवायी कारण बनता है अवयवों का गुण उनके यहाँ और समवायी कारण होता है अवयवी गुणों का समवायी कारण तो स्वयं अवयवी द्रव्य रहेगा अवयवी द्रव्य कहते कार्य द्रव्य को कार्य द्रव्य होता है सवयव वो अपने अवयों से उत्पन्न होगा और उत्पन्न होने पर वह अपने गुणों के प्रति समय कारण बनेगा और अवयवों के गुण असमय कारण बनेंगे तो समय कार्य का कारण का लक्षण होता है कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम ऐसा एक लक्षण होता है ना लेकिन ये थो, थोड़ा ज्यादा गहरा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कारण का लक्षण आएगा उस समय बता देता है इतना समझ लो एक क्षण के लिए उत्पन्न हुआ द्रव्य निर्गुण निष्क्रिय होता है हाँ, हाँ और किसके प्रति एक वो जो अवयवी द्रव्य है ना, उसके गुणों के प्रति अवयवी द्रव्य भी, भी कारण बनता है और अवयव के गुण भी कारण बनते हैं और उनमें कारणता दिखाने के लिए एक क्षण के लिए निर्गुण मानना पड़ता है किसके प्रति अवयवी गुण के प्रति अवयवी में समवायी कारणत्व अवय गुणों में असमवायी कारणत्व को दिखाने के लिए अवयवी द्रव्य को एक क्षण के लिए निर्गुण मानना पड़ता है उनको लेकिन ये बात अभी तत्काल समझ में नहीं आएगी ज़्यादा गहराई हो जाएगी जो तैरना नहीं जानता है और उसको ज़्यादा गहरे पानी में उतार दो श्वास रोकने का ज़्यादा अभ्यास नहीं है पानी में और डुबकी लगा दी और ज़्यादा ही पानी गहरे पानी तक गया तो फिर श्वास लेत पानी में श्वास लेगा तो पानी नाक मुख से अंदर जाएगा ना तो अंदर जाएगा तो डूब जाएगा इसलिए थोड़े कारण का लक्षण जब आएगा धीरे धीरे धीरे धीरे ये आगे आगे गहराई में ही जाएगा ना। तो अभी इतना ही समझ लो अभी तो सात द्रव्य का नाम मात्र से आपको परिचय हुआ तर्क संग्रह में लक्षण ग्रंथ में प्र, प्रवेश कर रहे हैं तो द्र, नव द्रव्य का सामान्य लक्षण बताया नव द्रव्य में घटने वाला गुणवत्व इस गुणवत्व द्रव्य लक्षण में लक्षण उसी को कहा जाता है जिसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव ये तीन दोषों में से एक भी दोष ना हो ऐसे धर्म को कहा जाता है लक्षण अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्यम तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय, त्रय शून्यम ये लक्षण है कि जिस धर्म में अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव इन तीन प्रकार के दोषों में से एक भी दोष नहीं है उस धर्म को लक्षण कहा जाता है तो द्रव्य का गुणवत्व या धर्म लक्षण तब होगा जब इसमें इन तीन दोषों में से एक भी दोष नहीं होगा तो देशिक अव्याप्ति तो नहीं होती है लेकिन कालिक अव्याप्ति आती है क्योंकि जो अवयवी द्रव्य हैं कार्य द्रव्य हैं वह उत्पन्न होने के बाद एक क्षण के लिए निर्गुण रहता है तो उस समय उसमें लक्षण नहीं घटेगा दूसरे क्षण में तो गुणवान हो जाएगा वो लेकिन एक क्षण के लिए सभी कार्य द्रव्य निर्गुण रहेंगे तो उतने समय के लिए तो निर्गुणत्व उनमें रहेगा ना गुण गुणराहित्य रहेगा तो गुणवत्व धर्म नहीं है तो उतने समय के लिए उसे फिर द्रव्य कैसा कहा जाएगा द्रव्य का लक्षण ही नहीं है उसमें तो उतने क्षण के लिए एक क्षण के लिए इसलिए उस क्षण में भी रहने वाला जो धर्म होगा वह कालिक अभ्याप्ति से भी रहित हो जाएगा ऐसा लक्षण हो जाएगा समुवायी कारणत्वम कौन सा समुवायी कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षण समुआई कारणत्व तो ये द्रव्य सामान्य लक्षण है कारण तीन प्रकार का होता है समुवाई असमवाय निमित्त उसमें से समुवाई कारण जो है किसी भी कार्य का समवाही कारण बनेगा द्रव्य ही द्रव्य को छोड़कर के कोई पदार्थ समवायी कारण नहीं बनता है क्या हाँ इसलिए गुणवत्तो नहीं रहा उसमें तो लक्षण नहीं होगा आ, कालिक अव्याप्ति दोष से दूषित हुआ ना गुणवत्तो लक्षण इसलिए उसे छोड़ देना पड़ेगा और जो हमेशा सब में रहे और हमेशा रहे ऐसा लक्षण खोजना पड़ेगा वो है समवायी कारणत्व अब गुणवत्तो को छोड़ देना पड़ेगा कालिक अभ्याप्ति नाम के दोष से दूषित होने के कारण उसे छोड़ दो और पकड़ो किसको समवायी कारणत्व को ये समवाही कारणत्व इसमें दैसिक अभ्याप्ति भी नहीं है कालिक अभ्याप्ति भी नहीं है वो हमेशा ही समवायी कारणत्व रहेगा द्रव्य में जब उत्पन्न हो रहा है उस समय भी उत्पत्ति के बाद में भी उसमें समुआई कारणत्व है क्योंकि कार्य कारण तो कार्य के अव्यूत पुरोक्षण में रहता है ना तो उस समय भी समुवा कारणत्व अवयवी द्रव्य में रहेगा ही रहेगा गुण न रहने पर भी समुवाही कारणत्व तो धर्म रहेगा कारण तो धर्म तो उस समय भी है वही कारण बनने वाला है अपने गुणों का समवाही कारण वही बनने वाला है इसलिए उसे ही समवाई कारण कहा जाएगा समवाही कारण द्रव्य को छोड़कर के बाकी जो छह पदार्थ हैं, ना इनमें से दूसरा कोई होता ही नहीं है समवायी कारण सुनते ही ये नौ द्रव्य में से ही कोई ना कोई बनेगा समवाही कारण होगा किसी भी कार्य के प्रति कारण यदि कोई बनेगा तो इन नौ द्रव्य में से ही कोई ना कोई बनेगा समय कारण असमवायिक कारण और निमित्त कारण तो दूसरे दूसरे भी बन सकते हैं गुण क्रिया भी बन सकती है असमवायी कारण असमय कारण निमित्त कारण ये दूसरे दूसरे भी बन सकते हैं किंतु कारण तो केवल द्रव्य ही बनेगा इसलिए द्रव्य का सामान्य लक्षण हो जाएगा असमवायी कारणत्व असमवाय नहीं समुवायिक कारणत्व समुवायी कारणत्व द्रव्य सामान्य लक्षण ये कहा जाएगा समुवायी कारणत्व ये द्रव्य का सामान्य लक्षण है ये कहा गया अब समवाही कारणत्व द्रव्य सामान्य लक्षणम का मतलब हुआ द्रव्य में रहने वाला पृथ्वी भी समुवायिक कारण बनती है जल भी बनता है और तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा सब बनते हैं समुवाही कारण किसी न किसी के इसलिए द्रव्य में रहने वाला ये समुवायी कारणत्व तो साधारण लक्षण हो गया सामान्य लक्षण हो गया अब एक एक द्रव्य में रहने वाला बाकी द्रव्य में न रहें और जिस द्रव्य का लक्षण किया जा रहा है उसी में रहें ऐसा द्रव्य विशेष का लक्षण बताया जा रहा है तो द्रव्य विशेष के लक्षण को बताने के लिए सबसे पहला नौ द्रव्य में से पहला द्रव्य कौन है पृथ्वी उसका लक्षण है गंधवत्व ये कहते हैं क्र गंधवती पृथ्वी बोलो त्र गंधवती पृथ्वी साधा अणु पुनः त्रिविधा भेदात, शरीर इंद्रिय विषय भेदाशादीनाइंद्रि ग्राहक घ्राण कहते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी ये लक्षण वाक्य है इसमें पहला जो शब्द है तत्र इसका अर्थ निकलेगा नवद्रव्य में से द्रब्यानी द्रब्यानी, द्रब्यानी द्रब्यानी। द्रब्यानी। नहीं द्रव्येशु नवसु द्रव्येशु तत्र शब्द का अर्थ है नौ द्रव्यों में से जो पहला द्रव्य है नौ द्रव्यों में से जो पहला द्रव्य है वो कौन पृथ्वी वो कौन है पृथ्वी किसको कहा जाएगा तो कहते हैं गंधवती पृथ्वी तो गंधवती पृथ्वी इसमें वत गंधवती में से ती में जो ई है ना उसको हटा दो और तो जोड़ दो तो वती में से ती में से ई को हटा दो और तो जोड़ दो तो तो जोड़ने से हो जाएगा गंधवत्वम ये लक्षण बनेगा गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम गंधवती में रहने वाला धर्म है गंधवत्व गंधवती एक पदार्थ है वो है पृथ्वी उसमें रहने वाला धर्म है गंधवत्व तो गंधवत्व ये पृथ्वी का लक्षण है तो इसलिए वाक्य बनेगा गंधवत्व पृथ्व्या लक्षण गंधवत्व पृथ्व्या लक्षणम ये गंधवती पृथ्वी का ही अर्थ निकलेगा गंधवत् प्रिथ्... गंधवत्व पृथ्विया लक्षणम गंधवत्व ये जो धर्म है ये पृथ्वी का लक्षण है इसे पृथ्वी का लक्षण क्यों कहा जाएगा इसलिए कि यह अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित है अव्याप्ति तो होती है जिसका लक्षण किया जा रहा है उसके कुछ भाग में लक्षण रहे कुछ भाग में न रहे तो अव्याप्ति दोष माना जाता है लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना अव्याप्ति कह कहलाती है और अतिव्याप्ति कहलाती हैं अलक्ष्य में लक्षण का रहना रहनाव्याप्ति और असंभव कहलाता है लक्ष्य मात्र, लक्ष लक्ष लक्ष मात्र में लक्ष्य का मात्रा में लक्षण का न रहना असंभव है लक्ष्य के एक अंश में लक्ष्य का लक्षण का न रहना अव्याप्ति हुई लक्ष्य के अतिरिक्त स्थान में भी लक्षण का रहना अतिव्याप्ति हुई दूसरा दोष और लक्ष्य मात्र में लक्षण का न रहना असंभव दोष कहलाता है ऐसे तीन दोष हो गए ना तीन दो तो इनमें से एक भी दोष यदि रहेगा किसी धर्म में तो लक्षण नहीं माना जाएगा वही धर्म लक्षण होगा जो इन तीन दोषों से रहित होगा अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव इन तीन दोषों से रहित धर्म को लक्षण कहा जाएगा तो ये कहा कि पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्व धर्म गंधवत्व धर्म पृथ्वी का लक्षण कब होगा जब उसमें अव्याप्ति असंभव और अतिव्याप्ति इन तीन दोषों में से एक भी दोष नहीं रहेगा तो माना जाएगा गंधवत्व धर्म को पृथ्वी का लक्षण तो ये जो गंधवत्व है ये केवल पृथ्वी में ही रहता है पृथ्वी से अतिरिक्त अन्य किसी में भी गंध नहीं रहता गंधगुण है वो समय संबंध से रहेगा कहाँ पृथ्वी में ही गंधगुण होने से गुण समय संबंध से केवल द्रव्य में ही रहता है तो गंध भी गुण होने से द्रव्य में ही रहेगा तो द्रव्य में से कितने द्रव्य में रहेगा नौ द्रव्य हैं इनमें से सब द्रव्य में नहीं रहता तो कितने में रहता एक में ही और एक में से भी किस एक में पृथ्वी में समवाय सम्बन्ध से गंध केवल पृथ्वी में ही रहेगा इसलिए माना जाएगा पृथ्वी का ही लक्षण धर्म पृथ्वी का ही धर्म किसको गंध को पृथ्वी से अतिरिक्त में नहीं रह रहा जल में भी गंध नहीं होता और जो आ, सुगंध या दुर्गंध प्रतीत होती है जल में वह पृथ्वी का सुगंधि कण जिस जल में मिल जाता है उस जल में सुगंधि प्रतीत होती है वो जल सुगंधि प्रतीत होता है और दुर्गंधयुक्त पृथ्वी के कण जिस जल में मिल जाते हैं वह जल दुर्गंधी प्रतीत होता है बाकी गंध ये गुण जल का है नहीं वो पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी के संपर्क से दूसरे में दिखता जैसे उष्ण गुण अग्नि का ही है और अग्नि के संपर्क से जल में प्रतीत होता है ऐसे गंधवत्व केवल पृथ्वी का ही धर्म है पृथ्वी से अतिरिक्त जलादि आठ द्रव्य में से किसी भी द्रव्य में गंध नाम का गुण समवाय सम्बन्ध से नहीं मिलेगा पृथ्वी में ही मिलेगा हाँ। उनमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है किसी में भी नहीं है गंध किसी में रहता ही नहीं है पृथ्वी को छोड़ करके बाकी आठ द्रव्य में से तीन द्रव्य के परमाणुओं में भी नहीं रहेगा और, और किसी में भी नहीं रहेगा कार्य रूप द्रव्य में भी नहीं रहेगा केवल पृथ्वी परमाणु रूप पृथ्वी में भी रहेगा और कार्य रूप पृथ्वी में भी रहेगा वो तो रस है गंध थोड़ा ही है मिठास तो रस है ना गंध की बात कर रहे हैं गंध नाम का जो गुण है 24 गुणों में से गंध नाम का जो गुण है वो पृथ्वी का ही है इसलिए इसे पृथ्वी का विशेष गुण कहा जाता है पृथ्वी को छोड़ करके किसी दूसरे द्रव्य में गंध नाम का गुण नहीं रहता दूसरे गुण रहेंगे तभी तो द्रव्य है गुण नहीं रहेंगे तो फिर द्रव्य कैसे होगा लेकिन गंध नाम का गुण बाकी आठ में नहीं मिलेगा केवल पृथ्वी में ही मिलेगा इसलिए माना जाएगा कि बाकी आठ द्रव्य में भी नहीं रहता और गुणादि जो बाकी छह हैं पदार्थ उनमें भी नहीं रहता द्रव्य में पृथ्वी से अतिरिक्त आठ द्रव्य में भी नहीं रहेगा और गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव में भी नहीं रहता पूरे संसार में कोई भी पदार्थ लो यदि गंध किसी में होगा तो मात्र पृथ्वी में ही रहेगा और किसी में रहेगा ही नहीं समय सम्बंध इसलिए ये अतिरिक्त वृत्ति नहीं है लक्ष्य है पृथ्वी और लक्ष्य से अतिरिक्त पदार्थ हो जाएंगे जलादि आठ द्रव्य गुण गुणकर्मा सामान्य विशेष समवाय अभाव इन्हें कहा जाएगा अलक्ष तो इन अलक्ष में से किसी में भी ये नहीं रहता और लक्ष्य में से सब में रहता है इसलिए इसे अतिव्याप्ति दोष से रहित कहा जाएगा और लक्ष्य में ऐसा कोई अंश नहीं है जहाँ गंध न हो पृथ्वी रूपी अंशी का ऐसा कोई अंश है नहीं जो ये बता जो गंध से रहित हो इसलिए लक्ष्य देश में आवृत्ति होगा तो अव्याप्ति होगी कुछ लक्ष्य लक्ष्य के कुछ भाग में रहे कुछ भाग में न रहे लेकिन गंध तो पृथ्वी रूपी लक्ष्य के संपूर्ण भाग में रहता है ऐसा कोई भाग पृथ्वी का बचा ही नहीं है जहाँ पर गंध न हो इसलिए गंधवत्वम ये जो है पृथ्वी के सारे अंशों को कहा जाएगा गंधवान उनमें रहने वाला धर्म हो जाएगा गंधवत्व ये अभ्याप्ति दोष से भी रहित है और असंभव दोष तो कहा जाता है लक्ष्य मात्र में लक्षण न रहे तो पृथ्वी में तो रह रहा है इसलिए असंभव दोष भी नहीं आएगा तो तीनों दोषों से रहित तो गंधवत्व धर्म होने से ये दोष त्रय शून्य धर्म पृथ्वी का लक्षण होगा गंधवत्व पृथ्वी लक्षणम व्याप्ति कहते हैं जो लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी लक्षण चला जाए नहीं रहता है कह रहा हूं इसलिए कि गंधवत्व यदि पृथ्वी को छोड़कर के और जलादि में से किसी में रहेगा तो अतिव्याप्ति दोष होगा लेकिन गंधवत्व तो पृथ्वी को छोड़कर के और किसी में रहता नहीं है इसलिए अतिव्याप्ति नहीं रहेगी अतिव्याप्ति दोष से रहित माना जाएगा तब अतिव्याप्ति दोष उसमें आया माना जाएगा जब पृथ्वी को छोड़ करके भी अन्यत्र गंध रहेगा ये ध्यान में आया ना तो गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम यह पृथ्वी का असाधारण लक्षण है साधारण लक्षण है सामान्य लक्षण तो हुआ समुआई कारणत्व तो। वो समुवायिक कारणत्व तो पृथ्वी में भी रहता है जलादि में भी रहता है वो द्रव्य का लक्षण है पृथ्वी द्रव्य होने से उसमें भी घटेगा ये पृथ्वी मात्र का लक्षण नहीं है केवल पृथ्वी का लक्षण नहीं है समवायी कारणत्व ये द्रव्य मात्र का लक्षण है इसलिए वो पृथ्वी द्रव्य होने से उसमें घटेगा ही लेकिन गंधवत्व ये केवल नवद्रव्य में से पृथ्वी का ही लक्षण है तो तत्र गंधवती पृथ्वी तत्र यानि नवद्रव्यों में से जो पहला द्रव्य है पृथ्वी वह कौन सा है तो उसकी पहचान है गंधवत्व जहाँ गंध रहेगा समझना कि वो पृथ्वी है वायु में भी सुगंधि दुर्गंधि प्रतीत होती है ना लेकिन वायु तो वायु का तो गंध होता नहीं है तो यदि सुगंधी पुष्प खिले हैं जिस बगीचे में वहां से वायु निकलती है तो पुष्प के पराकण जिनमें विद्यमान होते हैं गंध गंध नाम का गुण विद्यमान होता है वो वायु के साथ उड़ करके आते हैं और जितने दूरी तक वायु में वो बहते रहते हैं वायु के साथ तब तक सुगंध आती है उस वायु में और कभी कभी फिर दुर्गंधी नाले से वायु आ जाती है तो दुर्गंधी ना, ना, रूप गंध के आश्रय दुर्गंध के आश्रय भूत जो पृथ्वी के कण हैं वहाँ त्रेणुक वे वायु के साथ उड़ करके आते हैं और वो उनके साथ हमारे घृण का संबंध हो जाता है तो दुर्गंध आ जाती है तो वायु में भी खाली जल में ही पृथ्वी के कण है ऐसा नहीं बाकी में भी त्रेणुक जो गंध का और घ्राण से गृहित होने वाला गंध जो है ना वो त्रेणुक आश्रित गंध होता है पृथ्वी के पृथ्वी के जो त्रेणुक त्रेणुक कहते हैं दो परमाणु मिलकर के तो बनता है एक द्वेणुक और तीन त्रेणुक मिलकर द्वेणुक मिलकर के बनता है एक त्रेणुक वो जो त्रेणुक है उस त्रेणुक के आश्रित गुण का ही बाह्य इंद्रिय से ग्रहण होता है आश्रित या परमाणु आश्रित गंध अत इंद्रिय हैं है उनमें भी गंध लेकिन इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा परमाणु का स्वरूप है निरवय है वो इंद्रिय से दिखेगा नहीं लेकिन ह सबसे छोटा कण जिसका दूसरा फिर हिस्सा नहीं किया जा सकता बिल्कुल नहीं दिख सकता माइक्रोस्कोप से भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी इसलिए नहीं दिखेगा कि वो भी इंद्रिय होगा ना वो त्रेणु को देख सकता है वो प्रत्यक्ष नहीं है माइक्रोस्कोप आदि से भी देखेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा ना फिर उसका अतिद्रियत्व तो समाप्त होगा हाँ वही सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे तब भी कितना भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो उससे उन्हें दिखेगा वो दिखता है इंद्रिय किसी उपकरण की सहायता से इंद्रिय देख रहे हैं वो त्रेणुक आदि को देख रहे हैं हाँ भी नहीं दिखता है वो भी अनुमेय है तो द्वेनुक भी नहीं दिखता तो आपका ये जो है परमाणु वो कैसे दिखेगा ये वैसे है अतिय हाँ ये सब पांचो भूतों का पांची भौतिक है ना शरीर पांचो भूतों के अंश से बनता है लेकिन स्थूल भूतों का अंश है वो शरीर जो बना हुआ है वो स्थूल भूतों से बना हुआ है स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश के से होता है वो हो। और उससे ही डीएनए टेस्ट वगैरह करते हैं ना उसमें वो स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश आता है अपंचीकृत भूतों का नहीं इंद्रिया भी नहीं आ सकती इंद्रिया भी अपंजीकृत भूतों की है ना सूक्ष्म भूतों की है यहाँ पंचीकरण वगैरह तो नहीं है भूत तो ही है पृथ्वी जल तेज वायु लेकिन सूक्ष्म भूत वो कहते हैं पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु वायु के परमाणु तेज के परमाणु ये सूक्ष्म भूत है और द्वेनुक को भी सूक्ष्म भूत कोटि में ही लेंगे इन चारों के और आकाश आकाश व्यापक है लेकिन भूत है रूप नहीं है व्यापक है विभू है ना एक है पंचम द्रव्य वो विभू है है भूत लेकिन परमाणु रूप नहीं है लेकिन है अतीन्द्रिय उसका इंद्रिय से ग्रहण नहीं होगा आकाश का इनके यहां भी अतिद्रिय है उसका गुण तो इंद्रिय ग्राह्य है लेकिन आकाश स्वयं इंद्रिय ग्राह्य नहीं है किस इंद्रिय से ग्रहण करेंगे आकाश का जो तो इंद्रिय हैं वो स्पर्शवान द्रव्य का ग्रहण करती है उद्भूत स्पर्शवान द्रव्य का और चक्षु इंद्रिय उद्भूत रूपवान द्रव्य का ग्रहण करती है आकाश में तो उद्भूत स्पर्श और उद्भूत रूप नहीं है इसलिए आकाश का इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता वही भूत उनके यहाँ इंद्रिय ग्राह्य है जिसमें उद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श रहेगा और उद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श कहा जाता है त्रेणुक से आगे वाले द्रव्य में रहने वाले रूप और स्पर्श को त्रेणुक यानी जिसमें महत्व परिमाण रहता है जिस द्रव्य में उसमें रहने वाला रूप उद्भूत रूप जिस द्रव्य में रहता है महत्व परिमाण उसमें रहने वाला स्पर्श वो है उद्भूत स्पर्श महत्व परिमाण समानाधिकरण जो रूप और स्पर्श उन्हें कहा जाता है उद्भूत और महत्व परिमाण है एक और वो रहता है केवल त्रेणुक से आगे वाले द्रव्य में देणुक में भी नहीं रहता पुर पुर और है उद्भूत तो वे भी होते हैं लेकिन इंद्रिय ग्राह्यता के लिए उद्भूत रूपवान या उद्भूत स्पर्शवान होना चाहिए द्रव्य उसका इंद्रिय प्रत्यक्ष इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष द्रव्य कौन होगा बाकी और भी गंध भी उद्भूत है ये माना जाता है शब्द भी उद्भूत है यह भी माना जाएगा लेकिन वो उद्भूत शब्द का आश्रय होने मात्र से इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा इंद्रिय ग्राह्यत्व का प्रयोजक उद्भूत रूप आश्रयत्व है वो उद्भूत रूप आश्रयत्व जिसमें रहेगा उसका इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष का विषय बनेगा ऐसा वे लोग कहते हैं बाकी उद्भूत शब्द का ही तो स्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण होगा वो रहता है आकाश में लेकिन वो आकाश के प्रत्यक्षत्व में हेतु नहीं बनेगा प्रत्यक्षत्व का हेतु इंद्रिय ग्राहित्व प्रत्यक्षत्व को या इंद्रिय ग्राह्यत्व को हो इसका हेतु कौन होता है उसका हेतु माना जाता है उद्भूत रूपाश्रयत्व उद्भूत स्पर्श आश्रय को वही प्रत्यक्ष होगा जो उद्भूत रूप या उद्भूत स्पर्श का आश्रय है वो प्रत्यक्ष होगा द्रव्य बाकी का प्रत्यक्ष नहीं होगा बाह्य इंद्रिय से बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष बाकी का नहीं होगा ये कहते हैं ये लोग तो उसमें से ये जो है गंध है ये पृथ्वी को छोड़ करके अन्य किसी में न रहने कारण पृथ्वी मात्र में रहने के कारण तथा पृथ्वी के सब अंश में रहने के कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषों से रहित धर्म हुआ गंधवत्व ये पृथ्वी का लक्षण बनेगा निर्दोष लक्षण होगा पृथ्वी का गंधवत्व अब ये गंधवत्व लक्षण से लक्षित जो पृथ्वी है इसके प्रकार बताए जा रहे हैं सा द्विधा इत्यादि से कि सा यानी वो गंधवत्व लक्षण से लक्षित होने वाली पृथ्वी दो प्रकार की है वो दो प्रकार हैं नित्या अनित्या च नित्य पृथ्वी अनित्य पृथ्वी नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा यानी कारण रूपा है उसमें केवल कारणत्व जिसमें रहता वो नित्य है परमाणु रूप पृथ्वी अनित्य है कार्य रूप पृथ्वी और इस रूप पृथ्वी का कार्य रूप पृथ्वी मानी जाती है देनुक से लेकर के पृथ्वी के देनुक से लेकर के शरीर पर्यंत का और इधर हिमालय आदि पर्वतों तक का जो पृथ्वी का रूप है वह कार्यात्मक रूप है से प्रारंभ होकर के पर्वत आदि तक उसे कहा जाता है कार्य रूप पृथ्वी और इस कार्य रूप पृथ्वी के फिर अवान्तर तीन प्रकार हो जाते हैं किसके अनित्य पृथ्वी के कार्य रूप पृथ्वी यानी अनित्य पृथ्वी और उस अनित्य पृथ्वी के अवंतर फिर तीन भेद पहले दो भेद हुए नित्य अनित्य फिर अनित्य के दो भेद हैं अनित्य के तीन भेद हैं शरीर रूप अनित्य पृथ्वी इंद्रिय रूप अनित्य पृथ्वी और विषय रूप अनित्य पृथ्वी ऐसे ये तीन भेद हो जाते हैं इन पृथ्वी आदि के ठीक पृथ्वी के अनित्य पृथ्वी के ये तीन भेद शरीर रूप अनित्य पृथ्वी इंद्रिय रूप अनित्य पृथ्वी और शरीर रूप विषय रूप अनित्य पृथ्वी और इनका वो बता रहे हैं शरीर रूप इंद्रिय पृथ्वी कौन सी है तो शरीर हम अस्मदादी नाम हम लोगों का जो शरीर है वो पार्थिव शरीर कहलाता है इसमें पार्थिव अंश ज्यादा है पृथ्वी का अंश ज़्यादा है ना इसलिए शरीर रूप पृथ्वी है ये मानव शरीर आदि मानव शरीर आदि शब्द से पशु आदि का शरीर सब जो पृथ्वी लोक निवासी है प्राणी उनके शरीर पार्थिव शरीर है पृथ्वी अंश है उनमें ज्यादा और इंद्रिय रूप पृथ्वी कौन है वो है स्रोत्र इंद्रिय स्रोत इंद्रिय का लक्षण भी बीच में किया वो बताएंगे परसों और विषय रूप पृथ्वी है ये जो दिख रही है मृत पाषाण आदि रूपा मिट्टी और पत्थर और जो कुछ भी दिख रहा है मकान आदि वो जिसको हम इन देख रहे हैं जो हमारे ज्ञान का विषय बन रही है पृथ्वी गंध का आश्रयभूत इन शरीर और इंद्रिय से अन्य जितने भी गंध के आश्रयभूत पदार्थ हैं वो विषय रूप पृथ्वी है, तो है। आ, आ, वो तो शरीर रूप पृथ्वी में आएंगे वृक्ष तो शरीर यौनी है ना शरीर हैं बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे